लगता हमने एक बात कही मैं आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मैं हालांकि व्यक्तिगत तौर पर बहुत बार धन्यवाद दे चुका हूं मगर मैं अपने सभी दोस्तों को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी पत्नी वापस गाने लगी और अभी आपने उनका गाना सुन भी लिया है तो साहब आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक ऐसे विषय पर जो कि अक्सर मेरे दिमाग में आता है कि क्या यह सिर्फ इंसानों की फितरत है या इस फितरत में कोई और भी शामिल है आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या फितरत है जो मैं सोच रहा हूं कि सिर्फ इंसानों की है वो फितरत है साहब आरजू और इंतजार अब यह बताइए आपके विचार से क्या आरजू और इंतजार सिर्फ इंसानी फितरत है साहब मैं आपको बताता हूं मुझे अभी एक्चुअली मैंने पिछले कुछ दिनों में इस बात को एहसास किया है और मैं इसीलिए इस मुद्दे को लेकर के आया हूं आरज़ू का तो मतलब है किसी चीज की इच्छा करना अब देखिए जब हम इच्छा कर रहे हैं ना तो हम कभी कभी तो अपनी इच्छा बोल देते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी इच्छा कह नहीं पाते उसका कारण भी बहुत से हो सकते हैं इसके इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे चलकर बात करूंगा मगर मैं यहां पर बताना चाहता हूं इंतजार इंतजार हम लोगों का एक इनहेरेंट गुण है हम हमेशा किसी ना किसी चीज के इंतजार में रहते हैं चाहे तो अच्छी बात के इंतजार में रहते हैं और कभी कभी इंतजार होता है किसी ऐसी चीज के होने का जिससे हम चाहते हैं कि वह ना हो यानी कि उसको दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि हम उस चीज के होने से डरते हैं मगर होती तो है ही तो सच बात यह है कि इंतजार वो भी होता है अरे सीधी बात है भाई जब बुढ़ापा आता है तो बहुत सी बीमारियां आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं अपने बारे में यदि उदाहरण लूं तो बहुत जमाने पहले से मैं तो आप जानते हैं ना मैं काफी मोटा ताजा आदमी हूं तो मोटापा मेरे लिए हमेशा से एक कर्ज रहा है और मैं हमेशा से डरता रहा हूं कि भैया इस मोटापे की वजह से कोई ना कोई बीमारी तो आंखें पकड़ ही लेगी और जैसा कि मैंने शायद आपको पहले भी कभी बताया होगा कि मैं, मैंने मैंने बैरियाट्रिक सर्जरी करवाई हुई है बताया है कि नहीं शायद बताया होगा तो बैरियाट्रिक सर्जरी कराने से पहले मेरे मेरा मन नहीं था कराने का मगर जब वो सर्जरी कराने गया ना तो उसके पहले डॉक्टर से सलाह किया यानी वो जो काउंसलिंग टाइप की होती है उस काउंसलिंग में गया और उस काउंसलिंग में डॉक्टर ने मुझसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि आपको अभी कौन कौन सी बीमारियां हैं जैसे उसने उदाहरण दिया कि आपको शुगर है क्या आपको बीपी है क्या आपको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है आपको सांस लेने में दिक्कत है आपको गठिया है वगैरह वगैरह इस तरह का उसके हाथ में मेरी सारी रिपोर्ट्स तो थी मगर वो पूछ भी रहा था तो मैंने कहा साहब भगवान की दया से ब्लड प्रेशर की एक गोली जरूर खाता हूं मगर बाकी कोई और बीमारी नहीं है ना गठिया है ना दर्द है ना कुछ है और शुगर भी नहीं उसने कहा आप बड़े खुशकिस्मत हैं क्योंकि जो आपका शारीरिक गठन है उसके हिसाब से आपको ये सारी बीमारियां होनी चाहिए तो अब भैया जब उन्होंने कहा तो बोले कि आप ऑपरेशन कराइए या मत कराइए ये, ये तो मैं आपसे नहीं कह सकता हूं मगर मैं ये बता सकता हूं कि अगर आपने अपना वजन कम कर लिया तो संभावना ये है कि ये बीमारियां जो आज आपके दरवाजे पर खड़ी हैं ये शायद गली के मोड़ पर जाकर खड़ी हो जाएंगी यानी आपके दरवाजे से हट के कुछ दूर चली जाएंगी बोला मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं आएंगी मगर कुछ दूर हो जाएंगी खैर साहब वो उन्होंने बताया हमने सर्जरी करवा ली वजन कम हो गया कुछ 40-50 किलो वजन कम हुआ अब अब आप 40-50 किलो सुन के घबड़ा क्यों रहे भाई आज भी नब्बे किलो है उस जमाने में एक सौ चालीस तो जब वो वजन कम हुआ तो निश्चय ही मुझे थोड़ा आश्वासन मिला कि भाई लगता है बीमारियां थोड़ी दूर चली गई मगर इस बात को धीरे धीरे करके दस साल होने को जा रहे हैं तो अब फिर एक बार डर लगने लगा कि भाई वो जो गली के मुहाने पर खड़े थे वो तो आगे आ गए होंगे अब कहीं दरवाजे पर तो नहीं पहुंच गए और शायद मैंने आपको बताया होगा कि मैं हर दिन अपना वजन लेता हूं मैं फितरत है मतलब मैं, मेरी आदत है कि मैं हर दिन सुबह अपना वजन लेता हूं और एक डायरी में लिखता हूं तो वजन लेता हूं और हर महीने की पहली तारीख को यानी देखिए अब आज पहली तारीख है और आज भी मैं अपना ब्लड शुगर नापता हूं सुबह फास्टिंग में ऐसे आज तक वो कौन सा एच क्या होता है वो तो ठीक आता है मगर भैया उसको नापता रहता हूं क्यों नापता रहता हूं सिर्फ इसलिए कि यार किसी दिन ऐसा ना हो कि अचानक यह ब्लड शुगर बढ़ा हुआ मिल जाए तो अब साहब आदत है हालांकि मैंने तय किया है कि यानी कि अब से जो नापूंगा वो पोस्ट पैरेंडियल भी नापूंगा यानी कि खाने के बाद वाला भी नापूंगा अभी तक सिर्फ सुबह का नापता हूं यानी फास्टिंग ब्लड शुगर नापता खैर तो मैं बता य रहा था कि इंतजार अब यार जब पहली तारीख आने वाली होती है तो सुबह सुबह अब मेरे दिल में यह दहशत आ जाती है कि भैया ना मालूम क्या हो जाए क्या निकल आए और आपको बताऊं वैसे तो यह तो पहली तारीख का डर है हर दिन का डर यह होता है कि जब वजन की मशीन पर चढ़ता हूं तो यार सोचता हूं कि आज 200 ग्राम ज्यादा होगा या 500 सौ ग्राम ज्यादा होगा या दो ग्राम कम होगा कभी कभी तो भगवान से मनाता हूं कि हे भगवान आज थोड़ा कम कर देना मगर भगवान का इसमें कुछ लेना देना होता नहीं आप जितना दिन भर बैठे बैठे खाते हैं उसी का नतीजा आपको सुबह दिखाई पड़ जाता है खैर साहब तो ये तो बात ही आदमी यानी इंसान के इंतजार की वो भी इंतजार जो डर से कभी कभी इंतजार हमको होता है कि हम सोचते हैं कि ना मालूम क्या अच्छी बात हो जाए यानी कि जब कभी कोई रिजल्ट आने वाला होता है या बच्चों का कुछ परीक्षा परिणाम इस तरह का कुछ आने वाला होता है कोई अच्छी बात होने वाली होती है आप इंतजार करते हैं भैया 8 अक्टूबर को फलाने की शादी होगी तो अब साहब 8 अक्टूबर का इंतजार रहता है सोचते हैं कि भाई चलो जुलाई बीत गया अगस्त आ रहा है अब बस दो महीने बचे हैं कभी कभी सफर करने का इंतजार होता है और मैं तो आपको बताऊं मैं अपने बारे में आपको साफ बात बता सकता हूं कि मुझे तो सफर करने का इंतजार अक्सर रहता है सफर करने का इंतजार क्यों मेरी तमन्ना कहीं पहुंचने की नहीं रहती मुझे उसमें मजा नहीं आता है मैंने शायद यह बात पहले भी कही है मुझे उसमें मजा नहीं आता है कि मैं कहीं पहुंच गया मुझे मजा उसमें आता है कि मैं वहां जा रहा हूं हमारे पिताजी इसके बारे में एक बात कहा करते थे बोले कि कुछ लोग होते हैं अब देखिए मैं यह नहीं कहूंगा कहां के लोग होते हैं मगर कुछ लोग होते हैं जो यह कहते हैं कि भैया कल फलानी चीज खाएंगे और उससे खुश होते हैं अगले दिन बोलते हैं कि आज मैंने फलानी चीज खाई उससे खुश होते हैं और अगले दिन खुश होते हैं कि मैंने कल फलानी चीज खाई थी अब साहब ऐसी खुशियां वो हम लोग जब बच्चे थे तो उस जमाने में फिल्में देखने में ऐसी खुशियां मिलती थी क्योंकि पिताजी कहते थे अगर फिल्म देख ली तो खत्म करो उसको देख ली बस छोड़ दो मगर हम लोग उसको चबाते थे कि भैया आप कल देखने जाएंगे आज देखिए और उसके बाद चार पांच दिन तक उसकी कहानियां दूसरों को सुनाया करते थे तो अब ये जो इंतजार है हमारा या जो था ऐसा कहें और आज भी बहुत सी चीजों का इंतजार रहता है वो इंतजार मेरा अपना तरीका है आपका भी अपना कुछ ना कुछ होगा जिसका आपको इंतजार रहता हो या रहा हो या रहेगा अच्छी बात का भी बुरी बात का भी तो ये तो इंसानी फितरत की बात हो गई अब आपको एक और बात बताता हूं ये इंसानी फितरत मैंने कभी कभी जानवरों में देखी है हमारे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं उनके पास एक बूढ़ा कुत्ता है बूढ़ा कुत्ता इसलिए कराऊं क्योंकि कहा जाता है कुत्तों की उम्र जो है वह एक साल में बारह साल होती है तो वह कुत्ता ऑलरेडी चौदह साल का है तो अब बारह चौदह कितना हुआ पता नहीं मतलब तब भी कम से कम 100 डेढ़ सौ साल का तो कुत्ता है ये वो बेचारा बड़ा बुढ़ा बुजुर्ग टाइप का है मगर उसको सबसे ज्यादा जो खुशी मिलती है वो मिलती है कि जब उसको घर से निकाल के नीचे टहलाने ले जाया जाता है साहब वो दरवाजे के बाहर आते ही वो दिन भर नहीं भोंगता कभी नहीं भोंगता यानी कोई घर में आ जाए चला जाए उससे उसको कुछ असर नहीं पड़ता मगर जैसे ही वो बाहर निकलता है और उसको लिफ्ट में चढ़ के नीचे जाना होता है बस साहब उसका भोंकना शुरू हो जाता है मेरे को लगता है वो दिन भर में सिर्फ चार पांच मिनट के लिए भोंगता होगा बड़ी अच्छी गरजदार आवाज है अभी इतफाक से वो निकला नहीं है वरना मैं आपको उसकी आवाज सुनवा भी देता बड़े लगता है कि न मालूम कितना मजबूत कुत्ता भोंक रहा है मगर यह उसकी खुशी है उसको यह इंतजार रहता है कि मैं कब बाहर जाऊंगा अब उसकी खुशी एक और मौके पर देखने में आती है उसकी जो मालकिन है वह काम करने बाहर जाती है वह हफ्ते में दो बार वापस आती है घर पर तो जब वो आती हैं वो कुत्ता देखिए आप पड़ा रहता है मगर मालकिन के आने पर वो जोर से भौंकना शुरू करता है दो चार मिनट के लिए वो भौंकता रहता है और उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है काफी भारी भरकम है इतनी शक्ति नहीं है कि वो उठे तो अपनी जगह पर लेटे लेटे ही भौंकता है वो अपनी खुशी जाहिर करता है यानी कि वो इन, उसके मन में भी इच्छा रहती है कि मेरी मालकिन मेरे पास रहे क्योंकि मालकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से रखती है गर्मियां होती हैं तो उसको टाइम टाइम पर नहलाना उसको एसी कमरे में रखना वो सब है तो उसको ये एक आर्जू है ये इंतजार है जो कि हम इंसानों की फितरत समझते हैं वो जानवरों की भी है और मेरे ख्याल से हमारे जितने भी दोस्त जिनके पास जिन्होंने अपने घरों में जानवर पाल रखे हैं उनको पता है कि वो जानवर मैं यहां पर जानवर शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मेरा मतलब मैं कोई अपमान के लिए नहीं मतलब वो पेट्स जिनको कि हम अपने साथ रखते हैं वो हमारी उम्मीद करने लगते हैं जैसे कि हम मुझे लगता है कि हम जब किसी चीज का इंतजार करते हैं तो वो होता क्या है कि हमें उस चीज की अपेक्षा है मतलब हमें हमारे मन में उस चीज के आर्जू है और अब वो अपेक्षा इंतजार में बदल जाती है आरजू मैं इसलिए अपेक्षा और आरजू को एक साथ इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अपेक्षा का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि ऐसा हो भले ही मैं कुछ भी कहता रहूं कभी कभी होता है कि मैं चाहता हूं कि भाई अगर दोस्त आने वाले हैं तो आ जाएं, क्योंकि इंतजार करना मेरे को अच्छा नहीं लगता अक्सर ऐसा होता है देखिए समय की पाबंदी तो हम लोगों के यहां बहुत हल्की फुल्की चीज मानी जाती है ना उसको हम लोग कहते भी हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब कि आप देर से आएंगे वो मान मतलब इट्स एन एक्सेप्टेड फैक्ट कि आप देर से ही आएंगे मेरे को क्या होता है जैसे किसी दोस्त ने कहा कि भाई सात बजे मिलेंगे यार मैं साढ़े छह से इंतजार करना शुरू कर देता हूं क्यों क्योंकि क्यों, मुझे उम्मीद रहती है कि हो सकता है यार पंद्रह मिनट पहले ही आ जाए यह पहले के जमाने में भी हुआ करता था वो कौन किन से मिलने की बात होती थी आप समझ सकते हैं मैं कहूंगा नहीं क्योंकि हमारे कुछ दोस्त लोग हैं वो इसका बात का बतंगड़ बना देंगे मैं वैसा नहीं चाहता अब यह आर्जू और इंतजार और ये सारी चीजें हम लोग अपनी अपनी जिंदगी में देखते आए हैं अब सवाल यह उठता है एक तो मैंने आपसे बात बताई कि देखिए कभी कभी तो यह सारी बातें मैं अपने लिए समझता हूं कि मेरी इच्छा होती है मैं चाहता हूं कि ऐसा हो इसलिए मैं उसकी आर्जू करने लगता हूं मगर इसके भी पीछे जाए तो अब हम यह सोचते हैं कि मैं अपनी बात बता रहा हूं आपसे, अगेन मैं इसको आपके लिए जनरलाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप अपने विषय में बेहतर आप ही जानते हैं मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या सोचता हूं जब मैं किसी चीज की इच्छा करता हूं ना तो मुझे उसमें उससे आगे क्या होगा यानी व्हाट नेक्स्ट वो नजर आने लगता है जैसे आपको बताऊं कि एक, एक काफी पहले की बात है कि जिस समय की मेरा ट्रांसफर बनारस से नैनीताल हुआ किसी ने मुझसे पूछा कि आप नैनीताल जाना चाहेंगे या इलाहाबाद जाना चाहेंगे कुछ बहुत अच्छा इत्तेफाक था उस वक्त कि कोई ऐसे उच्चाधिकारी थे जो इस ट्रांसफर को कराने में सक्षम थे और उन्होंने मुझसे ऑप्शन तक पूछा तो मैंने उनसे कहा साहब नैनीताल जाएंगे अब देखिए मेरी इच्छा क्या थी कि मैं पहाड़ों पर जाकर रहूं अब सवाल यह है कि मैं पहाड़ों पर जाकर रहूं यह इच्छा तो थी मगर यह इच्छा क्यों थी जब मैंने इसका कारण सोचा तो वो इच्छा एक बचपन के सपने से जुड़ी हुई थी जब हम बच्चे थे ना तो कभी कभार छुट्टियों के दौरान हम लोग हिल स्टेशन जाया करते थे हिल स्टेशन जाया करते थे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग का घर बरेली का है तो बरेली से नैनीताल ज्यादा दूर नहीं है तीन चार पांच घंटे का सफर करके तो हमारे लिए हिल स्टेशन नैनीताल ही था और कोई हिल स्टेशन था नहीं मतलब मैंने आज तक शिमला नहीं देखा है और मसूरी एक बार देखा है जिंदगी में बाकी जगहों की तो बात ही छोड़ दीजिए दार्जिलिंग वगैरह तो सपना ही रहा शिलोंग इत्तेफाक से काम के सिलसिले में एक बार जाने का मौका मिला है कश्मीर गया नहीं हूं और मुझे नहीं आता एक बार शायद मनाली गया था खैर तो चलिए तो हिल स्टेशन पे रहने की बड़ी तमन्ना थी और अब मैं आपको बताऊं कि मैं क्या सोचता था कि नैनीताल जाऊंगा तो शाम को फ्लैट्स पर घूमने जाऊंगा यानी कि इस इच्छा के पीछे नैनीताल जाना नहीं था नैनीताल जाने के बाद की बात जो थी वो इच्छा थी इच्छा ये थी तो यानी आर्जू ये नहीं थी कि नैनीताल ट्रांसफर हो हम आप भी अपने दिल में सोचकर देखिए कि आप जो इच्छा करते हैं वो इच्छा का मुख्य कारण क्या है हर इच्छा के पीछे कोई ना कोई कारण होता है अब वो कारण क्या है ये हमको देखना होता है मैं आपको अपने बारे में फिर बताऊं कि मैंने बहुत पढ़ाई करने में बहुत आ, मतलब क्या बोलते हैं उसको बहुत हेरफेर किया मैं कई बार किसी कंपटीशन के एग्जाम में बैठा और मेरा आदत थी कि मैं हर बार एक नया सब्जेक्ट लेकर के बैठूं एक सब्जेक्ट में नंबर नहीं आए तो अगली बार बदल दिया दूसरा सब्जेक्ट ले लिया मेरी गलती थी नहीं करना चाहिए था वो आ, क्या बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन वाली हालत में होकर रह गया मगर तो अब ऐसा करता रहा तो इसके पीछे मेरी दमित इच्छा जानते क्या थी जो कि मैं जिसको शब्दों में आज कह पा रहा हूं मुझे नई चीजों के बारे में जानने की तमन्ना थी जैसे आपको बताता हूं मैंने कुछ समय तक इंटरनेशनल लॉ पढ़ा इंटरनेशनल लॉ का मुझसे कोई दूर दराज का लेना देना भी नहीं था मगर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंटरनेशनल लॉ पढ़ने का मौका मिला बस इच्छा थी कि इंटरनेशनल लॉ जान लू क्योंकि मेरे दिल में एक सवाल ये उठता रहता था हमेशा कि यार समुद्री जहाज पे लोग जाते हैं और उस समुद्री जहाज पे अगर एक मर्डर हो गया तो कि किसका कानून चलेगा तो किसी ने बताया कि भाई इंटरनेशनल लॉ पढ़ो तो उसमें पता चल जाएगा अब यार इंटरनेशनल लॉ कारण तो उस वक्त इमीडिएट कारण तो मिल गया कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए इंटरनेशनल लॉ पेपर ले लो पढ़ डालो मगर इच्छा यह नहीं थी वजह कुछ और थी तो इसका मतलब कि कारण भी आपके मन में छिपे हुए हो सकते हैं जरूरी नहीं कि जो कारण आपको सामने नजर आ रहा हो वही कारण हो मैं अपने अपने केस में तो आपको बता ही रहा हूं मैंने आपको कई उदाहरण दिए एक उदाहरण आपको और देना चाहता हूं मेरी बेटी को इंजीनियरिंग पढ़ना है उसने कहा कि साहब हम इंजीनियरिंग पढ़ेंगे हमने कहा पढ़ो इतफाक इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया जब इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया तो हमने उससे क्या कहा हमने कहा कि भाई तुम सिविल सर्विसेज का एग्जाम दो उसने साफ मना कर दिया उसने कहा नहीं देंगे बोली कि हम इंजीनियरिंग पढ़िए हम इंजीनियर बनेंगे और इंजीनियरिंग का काम करेंगे हम उसके लिए एमएस करने के लिए विदेश जाएंगे हम वहां पर जाके पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे और काम करेंगे हमने कहा यार तुम विदेश जाओ फिर आके यहां पर एम कर लेना उसने करना ना हम एम करेंगे ही नहीं हमें तो इंजीनियर ही का काम करना है कोई बात नहीं भाई चलिए हार गए हम उसके बाद दूसरी बेटी वो तो प्योर आर्ट्स पढ़ रही थी हमने उससे कहा कि भाई तुम सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे दो और उसके लिए हम उसको साथ में लेकर के गए साहब किताबें उताबें खरीदवा दी अब वो सब किताबें तो हमें खरीदवा दी वो लड़की हमारी थोड़ी और मतलब क्या बोलते हैं उसको बात शायद मानने वाली कहा जाए उसके लिए क्या शब्द है वो तो मैं नहीं कह पाऊंगा मगर बात मान गई अब यहां पर आप सोचिए मेरी इच्छा ये नहीं थी कि वो लड़की आई है इस बने इच्छा ये थी कि मैं जो नहीं बन सका वह यह बन जाए और वह बड़ा सा घर जिसमें खेती हो सकती हो वो घर इसको मिल जाए मैं वहां जाके रहूं जो आदमी साहब साहब करके घूमे मैं देखूं कि वो साहब साहब करके कैसे घूमते अब ये मेरी तमन्ना थी मगर मैं उस लड़की उस वक्त उसकी तमन्ना ये थी कि ये लड़की सिविल सर्विसेज में पढ़े और चली जाए नहीं दे कोई बात नहीं भाई चलिए अब सवाल यह है कि मैं अब बैठा बैठा भाई बुढ़ापे में आदमी और क्या करेगा बैठा बैठा एनालाइज ही तो करता रहता मैं भी एनालाइज करता रहता हूं मैं सोचता हूं कि उस कारण के पीछे का कारण क्या था आपको याद है एक गाना था सपने में देखी एक सपनी तो यानी सपने के अंदर भी सपना यानी कारण के अंदर भी कारण यह आपको सपने में देखी सपनी याद है अमोल अमोल पालेकर साहब की एक फिल्म हुआ करती थी अब नाम तो मुझे नहीं याद है मगर उसमें गाना था वो सपने में देखी सपने के अमिताभ बैठा हुआ है और मैं हीरो बना हूं वगैरह वगैरह तो अब मैं भी उसी तरह से वहां पर मैं हीरो बनने की तमन्ना नहीं कर रहा था मैं हीरो तो बनाना चाहता था अपनी बेटी को अब देखिए ये कारण के पीछे के कारण आरजू और इंतजार मैं ये नहीं मैं यहां पर कोई निराशावादी या मायूसी का कोई शब्द लेकर नहीं आना चाहता हूं मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो इंतजार है या था या होगा आगे भी कभी ना कभी अगर हम चाहें तो इसके पीछे के कारणों को उसी वक्त एनालाइज कर सकते हैं कि भाई मैं ये जो चाहता हूं ना इसके पीछे कारण क्या है और अगर उन कारणों को हम उसी वक्त एनालाइज करके एनालाइज करने का मतलब यह है ना कि भाई उनके भला बुरा सोच लो यार और प्रैक्टिकेबिलिटी कि यानी कि उसमें से क्या चीज वास्तव में उपयोगी है और अगर वो उपयोगी है तो आप उसके अनुसार काम करिए उसके अनुसार काम करके आप जो चाहे वो कर सकते हैं आप उस उस आरजू को आरजू बनाए रख सकते हैं या उस आरजू को छोड़ सकते हैं आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं उसका करते रह सकते हैं या छोड़ सकते हैं कम से कम आरजू या इंतजार के पूरा न होने पर कोई मायूसी तो नहीं होगी तो ये जिंदगी जो हमारी है दो आरजू में कट गई दो इंतजार में ऐसा नहीं रहेगा यार आरजू करेंगे इंतजार नहीं करेंगे आर्जू पूरी कर लेंगे और मुझे लगता है कि कभी कभी हमारे तकलीफ कष्ट इनकी वजह भी यही होती है कि भैया आर्जू किया इंतजार करते रहे पूरा नहीं हुआ दुखी हो गए अरे यार पूरा हो गया या नहीं हुआ उसको छोड़ो ना आगे बढ़ो मैंने बहुत देर से यह बात समझी मगर मैंने यह बात तो पक्की जान ली कि भाई इंतजार तो करते हैं मगर अनंत काल तक नहीं थोड़े समय तक इंतजार करते हैं पूरा हो गया हुआ नहीं हुआ तो चलो आगे बढ़ो यानी कि जो एक कॉन्सेप्ट है ना मूव ऑन मेरे को लगता है कि वो जो जिसको आज की जेनरेशन यानी कि पता नहीं अबे आजकल कौन सी जनरेशन चल रही है जनरेशन एक्स वाई जेड जो भी चल रही है आज की जनरेशन मूव ऑन में बहुत भरोसा करती है मुझे लगता है कि इसकी जरूरत उनसे ज्यादा हमको है क्योंकि अगर हम मतलब हमारी उम्र को क्योंकि हमारे पास अब समय उतना नहीं है कि हम अनंतकाल तक इंतजार करें हमारा अनंतकाल ही साल दो साल पांच साल का है तो अब सवाल यह है कि भैया साल दो साल पांच साल इस कष्ट में क्यों गुजारो मूव ऑन आगे बढ़ो इसको छोड़ो नई बात कुछ सोचो तो कम से कम आपको यह दुख नहीं रह जाएगा तो मेरा ख्याल यह है कि आरजू और इंतजार में वक्त काटने के बजाय अगर मूव ऑन को ध्यान में रखा जाए तो शायद ज्यादा बढ़िया बात होगी चलिए आज के लिए अपनी बात यहीं पर बंद करता हूं और आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार इस बारे में खुलकर बातें करिए अरे किससे बातें करेंगे भाई किसी से तो बातें करिए मुझसे करिए किसी और से करिए मगर बातें करिए बातें करते रहेंगे तो बातें चलती रहेंगे हां इसमें एक बात और बताऊं आपको मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा कि आप सोचेंगे कि यार ये जाते जाते फिर समय ले रहा है मगर एक बात और बताऊं अभी मैंने अपने एक गुरु जी से सुना कि बातें करते रहने से बुढ़ापे में बुढ़ापा मैं मेरा बुढ़ापा नहीं मैं आप लोग के बुढ़ापे की चर्चा कर रहा हूं बुढ़ापे में बातें करते रहने से अल्जाइमर नाम की बीमारी आने का खतरा कम हो जाता है जैसे मैंने आपसे कहा ना वो बीमारियां दरवाजे पर खड़ी हैं कभी भी दस्तक दे या, द, या बिना दस्तक दिए अंदर आ जाएंगी तो अल्जाइमर बीमारी भी खड़ी हुई है बातें करते रहिए बीमारी भाग जाएगी अरे क्यों भाग जाएगी अरे आपकी बातों से बोर होकर भाग जाएगी चलिए इसीलिए भाग जाए हम तो यह कहेंगे कि हमारी बातें अगर अच्छी होंगी तो आके पकड़ लेगी हमको कि आओ भैया हमसे बातें करो ना हमें नहीं चाहिए हमारी बातों से बोर होकर चले जाओ जाओ हमें नहीं चाहिए तुम तो कहा यह जा रहा है कि बातें करते रहने से अल्जाइमर की बीमारी आपके दरवाजे पर ही खड़ी रहेगी अंदर नहीं आएगी तो भैया इसलिए भी कम से कम बातें करिए अरे अल्जाइमर से तो बचेंगे तो आज यहीं पर खत्म करता हूं आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं आपकी शुभकामनाओं के लिए और आपने जो अपना समय दिया मेरी बात सुनने के लिए उसके लिए धन्यवाद चलता हूं बातें करते रहिएगा नमस्कार इतना है बद नसीब दफ़नी दफ्ली